वेताल 25 बारहवीं कहानी किसी जमाने में अंगदेश में यश केतु नाम का राजा था उसके दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था राजा बड़ा विलासी था राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वो भोग में पड़ गया दीवान को बहुत दुख हुआ उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा भी होती है इसलिए वो तीरथ का बहाना करके चल पड़ा चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला उसी समय निछी दत्त नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वो सुवर्ण द्वीप में व्यापार करने जा रहा है दीवान भी उसके साथ होलिया दो कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्नों से जड़ा हुआ एक पलंग बिछा हुआ था और उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वो गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। दीवान बड़ा चकित हुआ। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल राजा को सुनाया। वो सुनकर और राज्य का सारा काम दीवान को सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं जा पहुंचा। पहुंचने पर उसे वही कल्प वृक्षरवीना बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा तुम कौन हो? राजा ने अपना परिचय दे दिया। कन्या बोली मैं राजा मृगांक सेन की कन्या हूँ। मृगांक मेरा नाम है। मेरे पिता मुझे � कन्या ने ये शर्त रखी कि वो हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने ये शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई। तो राजा से पूछकर मिगांगवती वहाँ से चली। राजा भी जुबचा पीछे पीछे चल दिया। अचानक रा� और उसने राक्षस का सिर काट डाला। मृगांकवती उसके पेट से जीवित निकलाई। राजा ने उससे पूछा कि ये माजरा क्या है? तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा करने यहाँ आया करती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देर हो गई। पिता को भूख देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो मुझे एक राक्षस निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीरकर निकला करूंगी जब मैंने उनसे श्राप छुड़ाने के लिए बहुत अनुनय की तो वो बोले जब अंगदेश का राजा तो उसका हृदय फट गया और वो मर गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा हे hey, राजन, ये बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दिवान का हृदय फट क्यों गया? राजा ने कहा इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राज्य की दुर्दशा होगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर पेड़ पर जालट क तो रास्ते में उसे बेताल ने तेरवी कहानी सुनाई। वचन संगीतंडन प्रस्तुति लिब्रा मीडिया ग्रुप